नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 16 सितंबर रविवार ये दूसरा वीडियो है देवी इंदिरा अम्मा के ऊपर पहले वीडियो इसी के ऊपर था उसमें मोराजी देसाई अटल बिहारी वाजपायी के ऊपर था इस वीडियो में मैं देवी इंदिरा अम्मा और अटल बिहारी वाजपायी उसके बारे में बात करूंगा और इस वीडियो का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 कि एक अच्छा प्रधानमंत्री आएगा, एक अच्छे आदमी प्रधानमंत्री बनेंगे और उससे पूरी सेना सुधर जाएगी, ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि सेना को सुधारने के जब प्रयत्न होते हैं तो विदेशी ताकतें बड़े पैमाने पे अस्थिरता खड़ी करने का प्रयत्न करते हैं, बड़े पैमाने पे हत्याएं करने का प्रयत्न करते तो मैं stepwise जाता हूँ। सबसे पहले देवी इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, इतनी हिम्मत भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बताई। लालबाबू शास्त्री इतनी हिम्मत बता सकते थे, उसमें कोई doubt नहीं है, पर उन्हें समय नहीं मिला। पर पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के लिए जो हिम्मत चाहिए パーティーのパーィーのパィーのパーィのティィィーーィーティーティィィーーティィィー ミニスターのリシュートは、今、uh, ah ja ir e ch、2つの事を言うことができました。そして、今、2つの事を言うことができました。そして、今、2つの事を言うことができました。そして、今、2つの事を言うことができました。今、2つの事を言うことができました。今、2つの事を言うことができました。 アセジャジョーキービッチメー、ロダーアタニキコシシカテテウンコドーカネカプレーナキアアアッイシメー、アシアイネ、ウォキロケドワラ、ジャガモン、シナコ、インフルンスキアアアッイ、ビルクルマヨコーキガウティト、インディアガンティキティネ、インディアガンティキ、セクティリキ、インディアガンティキ、セクティリキ、ギュノネ、リザインカネケバドウ、インディアガンティキ、ポリカエジェント、バネ、エレクションエージェント、バネ、エレクション 昨日で、今日は、私が2つのファーストを開いているので、私が2つのファーストを開いてので、私が2つのファーストを開ので、のファーストを開いているので、私が2つのので、私が2ーストを開いて का written acceptance निकालने में थोड़ी देरी हो गई और वो देरी के दौरान उन्होंने election agent का form भर दिया तो judge ने इस बात का advantage ले लिया कि भई आपका verbally accept हो गया था है यह निया administration के अंदर यह नियम है कि verbal order is also order ऐसा कहीं कानून नहीं है कि सारी चीज राइटिंग में ह どういうことですか यानि कि वो PM का उसका जो seat है वो भी automatically cancel हो गया और वो उसको PM ship से resign करना पड़ेगा और वो 6 साल के लिए election नहीं लड़ सकती यानि कि उसको किसी भी तरह से इंदिरा गांधी को PM की कुर्सिय से निकालना था और CIO तो पिछले 3 साल से 4 साल से लगी हुई थी आपको Google करोगे ये ウスケバーじゃポクランワンキ ata、ヴィンデラガンディコ、パタタキウスキー、ハティアホサティア、ポクランワン、ポクラントキトバーミネウスカンボドアキジャブ、ホミジャンゲル、ババーネ、ポクラン、ボラキバイ、バーロット、ニューレーパン、バナナチェイト、ジャワラー、ナルーネ、マナカディア、ウトアポタジャワラー、ガーシー、キッネ、カミネア、ミト、ウノネボラキニー、バナ しかし、今、バーチャンの場合、バンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、ンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーの場合、の場合、バの場合、バーチャンの場合、バーチャンのーチババーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチャンの場合、バーチ उसके बाद लालबाज शास्त्री ने भी न्यूक्लियर वार्पन बनाने का प्रोग्राम शुरू करने वाले थे लेकिन उनका सारा समय इंडोपाव भारत-पाकिस्तान युद्ध में चला गया और उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला। तो तुरंत बाद इंदिरा गांधी जैसे ही पावर में आई उन्होंने राजा रमन्ना को डिपार्टमेंट ऑफ ए ウスケバウジュウスケバーズジ anta Partiki Governmentai or Usmejasaki Abjante, Kimuraji Desaiki Sarkarai, Yoki Amerikane, Moraji Desaiko, PM Banatai s l a to r e c i p r o c a t Kipe Abnemuja PM Bananem Badaki, Mairoco, Tabakarunga, Usnepuri Koshishki, the Department of Nuclear w a p o n Program Kiawapura, Department of Energy, Atomic Energy, Katankarne Petulase, Moraji Desai. Pero Safalni Opae, Yoki, Administration Kandar Kafilok Patriotic Ote, Akila PM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 もうはもう1つのアパスはもう1つはう1つのアパスはもう1つのアパスはもう1つのアパスはもう1つのはもう1つのアパスはもう1つのアパスはもう1つのアパスのアのアパスはもう1つのアパスはもう1つのアパスはもう1つのアパスはもう1つのアパスはもう 1980 में जब दोबारा देवी अम्मा प्राइम मिनिस्टर बनी तो दूसरे दिन से उसने उन्होंने सेना को मजबूत करने के प्रयास में शुरू कर दिए पोखरान टू भी शुरू कर दिया और तब उनको ये भय आ गया था कि सीआई उनकी हत्या कराने वाली है मैं उसके आंशिक सबूत के तौर पे आपको बोलता हूँ कि देवी इंदिरा では、今日は、おりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさまのおりさ उनको इस बात का आभास भी आ गया होगा और इससे वो चिंचित भी चिंतित हो गई होगी थोड़ा भय भी लगा होगा और इस टेंशन के एटमोस्फेयर में उनके मुंह से ये शब्द निकल पड़े होंगे कि भाई मेरी हत्या हुई तो मेरे खून का एक-एक कतरा देश के काम आएगा और उसके दो दिन बाद इनकी हत्या हुई और हत्या के पीछे 私たちは、私たにのことは、私たのちのは、私たちのことは、ちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たは、私たちのことたちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たち 2バー1キーワントの3バー1キーワンペットの3バー1キーワンペットの3バー1キートの3バー1キーワンペットの3バー1キバットのットのワー1キトのンペットー1キーワンキーワキーワンペットー1キーワンキー2キーンペットの3バーー1キーワントの3バー1ー1キー1キーワンペットキー1キー1キーワンペットの3バー आ, आ, ये सिक्योरिटी मैनेजर को एप्रोच किया था और उसको पैसे-पैसे दिए होंगे या जो भी प्रलोभन दिया होगा और उसके द्वारा उसने उसको बताया कि भाई ये दो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इंदिरा गांधी के बहुत खिलाफ हैं उनको मौका दो उनको मौका दो तो ये बिना पैसा लिए या बिना डायरेक्ट इन्वॉल तो और 1980 में जब इंदिरा गांधी ने भारत की सेना को मजबूत करने के प्रयत्न शुरू कर दिए और पोखरांतू का प्रयत्न शुरू कर दिया तो तुरंत ही सीआईए ने खालीस्तानी मोवेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया किस तरह से उसमें देवी इंदिरा मां की गलती थी उसमें मैं कोई मना नहीं करूँगा कि उसने बड़े प� アカリダル、ウサメのーカリダル、ヤニアアッキアカリダルセコイエナーのネネイティサルビッグ、サレケサリアーズミバダルダルケバレメカロウ、アジウオアカリネタオケ、ジャラビアプライニュータ。ウンダディア、カナダセパサタ、タタナナル i ダケツウパサビジュアティキヨンギ、カダメ、バレパマネペ、カフィバリサンキアメシクティ、キトマラデシキ、デマンコロウ、コングレスケ तो इसका तरीका है ज़ूरी सिस्टम राइट टू रिकॉल लेकिन ये इंदिरा गांधी की बहुत बड़ा फ्लो था कि शी वाज़ प्रो डिक्टेटरशिप शी वाज़ एंटी डेमोक्रेसी वो शी वाज़ नेशनलिस्ट शी वाज़ एक कमिटेड पैट्रियोट वो देशभक्त थी उनकी नीयत में कोई खोट नहीं थी लेकिन वो डिक्टेटरशिप मे� एक महीने में ये प्रॉब्लम क्लियर कर देगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने क्या गलत तरीका अपनाया? उन्होंने भिन्दरान वाले को प्रोत्साहन देना शुरू किया, और उन्होंने भिन्दरान वाले को बोला कि तुम ही नकालियों को मारो, मैं तुम्हें पंजाब के बड़े नेता बना दूँगी। तो सीआईए ने भिन्दरान � तो वो प्राइमरी वो खालीस्तान के प्राइम मिनिस बनने के सपने देखने लगा और सीआईए ने उसको पैसा दिया आत्यार दिया बड़े पैमाने पे पाकिस्तान से हथियार आने लगे और इस तरह से वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया और फिर उस प्रॉब्लम की वजह से देविन्द्रा माँ को ब्लू स्टार करना पड़ा जो उससे भी बड़ी गलत पर वो भी न करके उसने सेना को मैदान में उतारा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे सैकड़ों शायद हजारों सिखों की वहाँ पे मृत्यु हुई सेना की जो गोलीबारी की ऑपरेशन हुआ सैनिकों की मृत्यु हुई और उसकी वजह से पूरे देश म सेना सुधारने के प्रयास न करेगा, तो उसके साथियों की खिलाफ बड़े पैमाने पे इंसर्जेंसी क्रिएट की जाएगी और उसकी हत्या भी हो सकती है। उसकी हत्या हो सकती है। उसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि ईरान में जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल रहा है, आप गूगल कीजिए ईरान न्यूक्लियर साइंटि� वो ईरान और अमेरिका का अपना प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में मुझे कुछ नहीं करना मैं आपको सिर्फ हिंट देना चाहता हूं इनफॉरमेशन देना चाहता हूं कि सेना को मजबूत करने का काम वो कितना मुश्किल है कि जैसे ही ये काम शुरू करोगे अमेरिका बड़े प्रावाने में भारत में हत्याएं करवाना शुरू करेगा और � でも、今日のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この時のように、この サリタヤリアとデビンニラマケタミオケディセル、バタンダバネキディエティ。ウタンダバネキ、ラジュガンディエキ、イマタニウィ。ナシマラウトウエセビカウアアミダ、ウォキカレー、ウォトウォトカミエプログラムニカワガウスケバー、デウゴダウォグジャラウォト、エクダムカムジョアウォー、ウォー、ウォー、ウウウウ और उसकी वजह से वरना वाजपेयी पोखरांटू नहीं करना चाहते थे, ले, लेकिन उनको करना पड़ा। लेकिन जैसे ही पोखरांटू हुआ, अमेरिका ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबाव बढ़ाने शुरू किए, और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे मदद करनी शुरू की, कि भाई तुम कारगिल में के द्वारा अमेरिका पे हमल कि इसरो का जो सैटेलाइट सुपरविजन होता था कारगिल एरिया के ऊपर वो बंद हो गया किसने बंद करा दिया मैं ये नहीं कहूंगा वाजपायी ने बंद करा दिया वाजपायी को मैं देशद्रोही नहीं मानता वो कमजोर आदमी थे और एक पॉइंट के बाद वो निकम्मे भी थे पर वो देशद्रोही नहीं थे वो सैटेलाइट सुपरविजन � और मिनिस्टर होता है जन्रली जो की deputy minister होगा या minister of state level का होगा, minister के तीन level होते हैं cabinet minister, उसके नीचे बोलते है minister of state और उसके नीचे होता है deputy minister तो इस रों के उपर आम तरपे deputy minister होता है और एक minister of state भी हो सकता है तो उस minister ने हो सकता है सेटलाइज्ड सुपरविजन रुकवा दिया हो वो कौन है मुझे पता करना पड़ेगा या तो जो आईएएस अफसर है जो कि इश्वरों के ऊपर आता मिनिस्टर और इश्वरों के चेयरमैन के बीच में एक आईएएस अफसर होते हैं दो तीन आईएएस अफसर होते हैं वो भी यदि भ्रष्ट है तो वो इश्वरों के चेयरमैन पर दबाव ड किसी तरह से उसपे दबाव डाला होगा कि खर्चा बहुत बढ़ गया है, खर्चा कॉस्ट कटिंग करो, ये सैटेलाइट की क्या जरूरत है, ये तो यहाँ तो 20 साल से कोई आया नहीं है, 25 साल से कोई आया नहीं, बंद कर दूंगा सैटेलाइट सुपरविजन। सैटेलाइट सुपरविजन बंद हो गया है, इसलिए बड़े पैमाने पे सैनिक とびゆうでめ、あめぼ jada nuksanota, shadiyu darbi jate, orfir Pakistan go bola kitum safe passage, accept kerlo. やめらく、Dusra video, jismaman explain kia, tikistara se Kargil ka youth, Bharat harga, Pakistan biharga, or America jitia. Abwajpai ke up p e s o n a l e a s t o r e i k a r ダーュピナー、ウスケバー、フィッシュフライウンキー、フェイウェイディシティ、ウォッチキャンティッカー、マサラ、ウスケバー、ソジャーナ。ウォッチキャンティッカー、ウォッチキャンティッカー、ウォッチキャンティッカー、ウォッチキャンティッカー、ウォッチキャンティッカー、ウォッチキャンティッカー、ウォッチキャンティッカー、ウォッチキャンティッカー、ウォッチキャー、ウォッチキャー、ウォッチキャー、ウォッチキャー、ウォッチキャー、 जो जोखिम सेना को मजबूत करने के लिए जरूरी होता है और इसके लिए पोखरांटू के बाद उन्होंने यू सब एक एकदम झूठ स्टेटमेंट दे दिया कि भारत के पास मिनिमल क्रेडिबल डिटर्न्स है इसलिए भारत को और ज्यादा न्यूक्लियर वार्पन बनाने की जरूरत नहीं है जो कि झूठ स्टेटमेंट क्यों है कि भारत � चाइना ने सबसे बड़ा एक्टोमिक एक्सप्लोजन किया है वो 4000 किलोटन का यानी करीब करीब 30-40 गुना बड़ा 50 गुना पास 70 गुना 60-70 गुना बड़ा चाइना ने 45 एक्सप्लोजन किए हैं भारत ने सिर्फ 5 किये है, 1 में सिर्फ पांच एक्सप्लोजन किए हैं पोखरण वन में दो और पोखरण टू में तीन चाइना ने 22 जितने एटमॉस्फि� バーガーにする underground explosion は 1B atmospheric explosion はありません。そして、これが一番のガラスの statement です。これが minimal credible deterrence です。今、doctrine はパラティーを持っていません。パラティーを持っていません。これが何を持っていません。これが何を持っていません。 यदि वो parity of China का doctrine लेने की कोशिश करते तो उनकी हत्या के chances बढ़ जाते और उनको अपनी जान को धात्व से ज़्यादा प्यारी थी तो अब हम ये मानकर चले कि भाई एक आदमी आ जाएगा और प्रधानमंत्री सुधार देगा इसमें कठिनाइयां क्या आती हैं कि जैसे ही वादपाई ने पोखरण two किया जो कि पोखरांटु एक तरह से देखो तो खिलौना ही था। चाइना ने तो 4,000 किलोडन्न का टेस्ट किया, हमने तो 5,000 किलोडन्न का टेस्ट किया। और तुरंत उसके बाद कारगिल का ऐताका गया। उसके बीच अमेरिका ने जयललिता पे प्रेशर डाला कि याप वापसी गवर्नमेंट का ये प्रेशर विट्रो कर लो और। आ, 何故今日のプレッシャーは、今日の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会 私たちの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つ तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जयललिता के खिलाफ केस फाइल करा है और जैसे जयललिता ने वाजपायी की सरकार का सपोर्ट वापस खींचा, सुब्रमण्यम स्वामी ने दूसरे दिन से वो केस में एपीयरेंस देना बंद कर दिया। आज वो केस को कितने 12-15 सालों के तो 13-14 सालों के सुब्रमण्यम स्वामी उस केस में कोई इंटरेस तो ये सब जब हाथ से शुरू हुए एक के बाद एक कारगिल का वाजपायी की सरकार का गिरना कारगिल का अटैक हुआ, उसके बाद आरएसएस के नेताओं ने हिम्मत छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने वाजपायी पे पोखरान तीन का दबाव नहीं डाला और इसका आप सबूत देख सकते हैं कि बाकी के छह साल में जो हमें थाउजेंड किलोटन もう一つのことは、ICBM m 0 0 0 हम कहे कि एक अब मैं वर्तमान पे आता हूँ ये सारे पास की बात हुई कि यदि कोई प्रधानमंत्री आप इसमें मैं आपको गूगल के लिए रेफरेंस दे दूँगा होमी चांगिर भाभा के आप गूगल करना तो उसका जो विकिपीडिया पेज है वो ही आपको काफी सारी इनफॉरमेशन दे देगा उसके बाद नेहरू एटॉमिक वेपन उसपे विक्रम साराभाई एटॉमिक व्यापन ये तीन-चार चीजों पे आप गूगल करोगे और इनफॉरमेशन आएगी अब मैं आता हूँ वर्तमान पे वर्तमान परिस्थिति में हम ये मानते हैं कि एक अच्छा पीएम आएगा तो सारी सेना इम्प्रूवमेंट हो जाएगी अमेरिका के लेवल की हो जाएगी चाइना के लेवल की हो जाएगी तो वो आदमी पीए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 आ, हमें ये सारे हथियारों का उत्पादन करने के लिए भारत में बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों को खुली छूट देनी पड़ेगी इंजीनियरों को खुली छूट देनी पड़ेगी इंजीनियरिंग कॉलेज लगाने पड़ेंगे पूरे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए अदर वेपन प्रोग्राम्स के लिए तो ये जो बड़े पैमाने पे काम ह भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, उनको हथियार दे सकता है, इंसर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। कश्मीर के अंदर जो जिहादी हैं, उनको हथियार दे सकता है, बड़े पैमाने पे इंसर्जी करने के लिए। खालीस्तान का मुद्दा ठंडा पड़ गया, लेकिन 100% ऑफ नहीं हुआ। उस मुद्दे को भी उखासा सकते ह�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 और राइट टू आर जूरी सिस्टम ओवर पुलिसमैन राइट टू रिकॉल जज और राइट टू रिकॉल और जूरी जूरी सिस्टम तो ये चार चीजें होगी तो भारत में फिर कोई भी इंसर्जेंसी सफल नहीं हो पाएगी राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर राइट टू रिकॉल जज जूरी सिस्टम और जूरी सिस्टम ओवर पुलिसमैन � साथ-साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने बड़े पैमाने पर पे यदि सेना को मजबूत करने की शुरुआत की, तो दूसरे स्टेप में अमेरिका बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़े पैमाने पर पे हथियार देना शुरू करेगा, जैसे अमेरिका ने 1980 में किया था। 1980 में जब देवी इंदिरा � बड़े पैमाने पे खालीस्तानी जो डिमांड करने वाले थे बिन्नान वाले वगैरह उनको बड़े पैमाने पे मदद करनी शुरू की और इससे वो इंदिरा गांधी एक तरह से गिर गई तो ये राइट टू रिकॉल जज राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर जूरी सिस्टम ये इम्पोर्टेंट है और दूसरा जो मैं का प्रयत्न बा� アップマノキ、エクプラザンマンツリー、サレカムカパイガー、ウナムキネ。イトナジャーダ、リスカーペア、アミゴ、パダロゲト、ウアーミヤト、ウスキー、ハティアウサキ、ヤトウ、トゥ、ビクビサキタ、ヤトウ、ウォノ、ビケトウ、ウスキー、ニチェケアアアミ。ホシャクタ、エケバディビクナシューキジェジェジデヴィンディラマケサトワ。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 कि SENA के बारे में information technology के बारे में information, importance of engineering", importance of jury system in building engineering, importance of jury system in building military, यह सारे चीजों पि हजारों की сंखिया में कारिय करताओं को information दी जाए. जब हजारों की संखिया में कारिय करताओं में, लाखों की संखिया में नागरी करे, लाखों नी करोडों के もし PM はどうしても自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるの e 自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいる p で、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、自分のために取り組んでいるので、 ヨガの人ニカーネケー、ソロキタヤレピエムバネケー、ソロキカビレピエムバネケー、ウムセキシコピエムバナサクテ。y a n n m a r e pass comesakum ソードソロゴキ、フォージョネチェイジョキ、ハレカミピエムバネケーカビレジャサムリカメ、アメリカメアオバマケーラー、アメリカケパスエセパンアメリカメボロ、オバマヤト、ジョージョージョージョージョージョージョージョージョージョージョージジョージョージョージョージョージョージョージョージョージョージ पूरी rank and file के hierarchy में एक एक आदमी है वो प्रधान मंत्री जितना काबिल है और एक प्रधान मंत्री मरता है तो उनके पास पूरा की vice president, prime minister बनेगा उसके बाद number आता है speaker of the assembly का या तो emergency में senate किसी और आदमी को prime minister, president बना सकती है तो इस तरह से उनके पास पूरी chain of command है しかし、1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間に1カ月の間 でも、今日は誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰か अच्छा एक और मुद्दा मैं एक्सप्लेन करूंगा बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे में अक्षर देवी इंदिरा अम्मा को कोसा जाता है वो गलत है गलत किस सेंस में है कि देवी इंदिरा अम्मा की हत्या हुई 1984 में 1971 या 1951 1951 से लेके 84 में जितने बांग्लादेश आए वो हिंदू थे आप सेंसर्स के आ 25.6 यानि 25 परसंट मालो 25.9 25 और 1991 के census में Muslim population कितनी थी 28 परसंट यानि सिर्फ 3 परसंट बढ़ी और 1991 से लेके आज तक अब जो census हुआ 2000 उसमें Muslim population population कितनी है 33 परसंट यानि 25 परसंट से 33 परसंट हुई है वो 1991 के बाद हुई है ये बांग्लादेशियों के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन करने को शुरू कोशिश की थी कि 1985 तक मेजॉरिटी बांग्लादेशी इमिग्रेशन जो हुआ है वो हिंदुओं का हुआ है वो रेफ्यूजी है वो घुसपैठिया नहीं है तो देवी इंदिरा अम्मा ने बांग्लादेशी रेफ्यूजी को भारत आने के लिए प्रोत्साहन दिया � र र 1991年に行った時に行った時 a 行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行っ r 時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時 u 行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしてどうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしどうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうして0どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、0うしても、どうしても、どうしても、どう2ても、どうしても、どうしてそどうしても、どうしても、どしても、どうしても、どうしても、どうしてうしても、 नहीं होनी चाहिए पर एक दो की हत्या हो जाती है तो काम रुका नहीं रहेगा तो 1991 के बांग्लादेशी और यहाँ पे भी मैं वाजपायी और देवी इंदिरा रामा के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश करूँगा आपको आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि देवी इंदिरा रामा ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करा दिए जबकि वाज アドバンに2時間の時にバンガーでしょか work permit でしょか。やに、ニカルネキバトウルいウォーネ、ワクパミッドネキバーカーター、アウトキバーカーレテ、ウォーデュスレビディオメンメンエクスペインキャラギ、サウディアラビアカパサ、キッニー、ハッタ、ビジェピメンゲスゲアと、やはめ、サマーカーウンガ देवी, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आप ये मानके मत चलो कि एक अच्छा आदमी आएगा तो सेना सुधर जाएगी। सेना सुधारने के लिए राइट टू रिकॉल ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, राइट टू रिकॉल जज और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट टू रिकॉल पीएम के कानून की बहुत ज़्यादा